श्रद्धाई फुलेल सबसे पहले भक्ति महारानी के श्री अंग में श्रद्धा का फुलेल अर्पित करना है फुलेल जानते हैं पुष्पों के सार पुष्प सार इत्र को कहते हैं पुष्प सार से मिश्रित इत्र से मिश्रित जो तिल का तेल, तिल का शुद्ध तेल है उसको फुलेल कहा जाता है। अब तो जब से कंपनियां चल गई तेल वगैरह बनाने की तब से फुलेल शब्द लोग भूल गए अन्यथा अच्छे अच्छे गंदी वाले लोग खानदानी इत्र बेचने वाले लोग आया करते थे अच्छे रईस परिवार में और फिर वहां वे फुलेल तैयार करते थे दिल के तेल में हमने देखा है अपने वाले काल में फुलेल तैयार करते हुए तो गुलाब का फुलेल बनाना है कि चमेली का फुलेल बनाना है किस चीज का फुलेल बनाना सामने तैयार कर देते थे उसकी मात्रा होती थी वो इत्र को मिला करके तिल के तेल में फुलेल तैयार किया जाता तो फुलेल शरीर पर लगाना चाहिए स्नान के पूर्व उससे क्या होता है बोले शरीर सुगंधित तो हो जाता है और रोम रोम खिल जाता है शरीर हल्का हो जाता है फुलेल का मर्दन शरीर के लिए बहुत लाभकारी है आयुर्वेद में भी लोग कहते हैं कि ग्रताद दस गुणम तैलम मर्दने नतुभक्षणे घी से दस गुना ज्यादा लाभकारी तेल होता है फल मर्दने मर्दन में नतुभक्षणे गुजरात में लोग तेल ज्यादा खाते हैं भक्षण तो घी का करना चाहिए और तेल का तो ज्यादा से ज्यादा मर्दन करना चाहिए तेल भी सरसों का हो या तिल का हो तो ज्यादा अच्छा है तो भक्ति महारानी की श्रीअंग में सबसे पहले सुगंधित तेल अर्पित करना है और सुगंधित तेल अर्पित करने के बाद अब उबटन की योग्यता हो गई तेल लगने के बाद अब उबटन की योग्यता हो गई सुगंधित पदार्थों के मिश्रण से तैयार किया गया जो प्रगाढ़लेप है उसको उबटन कहते हैं हरिद्रा कस्तूरी कुमकुम केसर आदि के प्रयोग से तैयार किया गया सुंदर जो प्रगाढ़ भी उसमें छोड़ा जाता आटा भी रहता है उसको उबटन कहते हैं तो सबसे पहले भक्ति महारानी के श्री अंग में हमें श्रद्धा रूपी फुलेल अर्पित करनी श्रद्धा का स्वरूप क्या है बोले तो वेद गुरु बाकी सुविश्वास श्रद्धा वेद और गुरु के वाक्यों में विश्वास इसी का नाम है श्रद्धा केवल वेद वाक्य विश्वास श्रद्धा नहीं और केवल गुरु वाक्य विश्वास श्रद्धा नहीं आप अप अपितु वेद गुरु वाक्य सुविश्वास श्रद्धा केवल वेद वाक्यों में विश्वास श्रद्धा या अर्थ हम करेंगे तो भले ही निषेध में उन विधियों का वर्णन किया गया है किंतु हम वेद वाक्य विश्वासा श्रद्धा मानने लग जाएंगे तो वैदिक वचनों को पढ़कर बहुत से लोग हिंसा में प्रवृत्त हो गए इसलिए केवल वेद वाक्य विश्वासा श्रद्धा नहीं वैदिक स... और केवल गुरुवाक्य विश्वास श्रद्धा नहीं क्योंकि जिनके जीवन में वैदिक सदाचार प्रतिष्ठित नहीं है ऐसे लोगों के वचन प्रमाण मान लिए जाएंगे तो भी अन्य हो जाएगा सनातन धर्म का स्वरूप ही उच्छिन्न हो जाएगा इसलिए वैदिक सदाचार्य की जिनके जीवन में प्रतिष्ठा है ऐसे जो गुरु हैं उनके वचनों में विश्वास ये श्रद्धा का स्वरूप वेद गुरु वाक्य विश्वास श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई श्रद्धा मयोय पुरुषा यो एव स अश्रद्धा पूर्वक किया गया व्यर्थ है अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तपतम कृतम चेत असदित पार्थ न चत प्रेत्य नो न तू यहां उसका कोई फल मिलेगा और ना परलोक न परलोक में उसका कोई फल मिलेगा श्रद्धा बहुत आवश्यक सबसे पहले भक्ति महारानी के श्री अंग में वेद गुरु वचन पर विश्वास रूपी श्रद्धा का फुलेल अर्पित करना है और फुलेल अर्पित करने के बाद उबटन लगाना है उबटन क्या है बोले उबटनो श्रवण कथा भगवत भागवत चरित्रों को किसी भक्त के चरणों में बैठकर श्रवण करना ये उपटन है आप दो कहेंगे भक्त के चरणों में बैठकर श्रवण करना ये आप विशेषण क्यों लगा रहे हैं श्रीमद भागवत में इस प्रकार के भाव कई जगह आए भक्त जब भगवत चरित्र भागवत चरित्र कहता है तो उसके शब्द केवल शब्द नहीं होते अपितु उन भक्तों के अंतकरण में भगवान के श्री युगल चरण कमल अविचल भाव से विराजमान रहते हैं और शब्द जो हैं वे वायु रूप होते हैं और वे जब भगवत चरणारविंदों का स्पर्श करके वे शब्द जब वैखरी वाणी से प्रकट होते हैं तो भगवत पदांबोज कथा सुधा मिला और भगवत चरणारविंद से मकरंद से मिश्रित वे शब्दावली होती है और वो वो जो भगवत चरणारविंद मकरंद से युक्त जो सुगंध से युक्त जो शब्द हैं वे शब्द जब कर्ण कुहर के माध्यम से अंत कर्ण में प्रवेश करते हैं वसुता भगवान के चरण कमलों की सुगंध को कानों से सुधा जाता जिघ्रंथ कर्ण विवर श्रुति बात नीतम वो जब कर्ण में प्रवेश करती है तो हृदय में अनंत काल का भरा हुआ जो विषयों का दौर्गंध्य है वो निस्सारित तो हो जाता है बाहर चला जाता है और भगवत चरणारविंद की दिव्य मकरंद सुगंध से अंतकरण परिपूरित तो हो उठता है इसलिए भक्त के मुख से सुनो ये बात कही गई भक्त की वाणी से भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण यह क्या है बोले भक्ति महारानी के श्रीअंग का उबटन है कहते उबटन से तो मैल दूर होता है भक्ति महारानी के श्रीअंग में मैल कहां से आया बोले महाराज क्या करें हम लोग मलिन है ना इसलिए हमारे मलिन तककरण के कारण हमारे हृदय में बैठी भक्ति भी मलिन हो जाती है उस भक्ति को निर्मल बनाना है कैसे बोले मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए महाराज अभिमान रूपी मैल को भक्ति महारानी के श्रीअंग से छुड़ाना है और वो अभिमान भक्त चरित्रों के श्रवण से ही दूर होगा जैसे किसी को नाम जब का बड़ा अभिमान हो गया मैं बहुत नाम जापक हूं जब हरिदास ठाकुर का चरित्र सुनेगा बाईस बाजारों में निर्वस्त्र घुमाया गया कोडों की कोड़ों की मार शरीर पर पड़ती रही और हरिबोल हरिबोल हरिबोल कहकर के वेरुदन करते रहे चाहे तुम लाखों कोड़े मारो पर हरि का नामचार चाहे लाखों कोडे मारो पर हरि का नामो चार हरिदास ठाकुर का चरित्र सुनेगा तो बस फिर अभिमान नहीं रह जाएगा कथा के श्रवण से ही अभिमान की निवृत्ति होती है एक कथा बड़ी विलक्षण है प्रत्येक साधक को कथा श्रवण करना आवश्यक है चाहे मुमुक्षु हो अथवा मुक्त हो अथवा विषयी हो बद्ध हो कोई भी प्राणी हो कथा श्रवण करना सबके लिए अत्यंत अनिवार्य है जिन भवनों में खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए हैं पर्दे लगा दिए गए हैं दस बीस दिन बाद उन भवनों में भी प्रवेश करने पर भीतर धूल दिखाई पड़ती है कचरा दिखाई पड़ता है कहां से आया कचड़ा कचड़ा तो रहता ही है ऐसे ही जिन्होंने अपने इंद्रिय गोलकों को बंद कर रखा है ऐसे जो समाधि तक पहुंचे हुए महायोगी हैं वे भी यदि कथा श्रवण न करें तो उनके हृदय की सफाई भी संभव ये कथा ऐसी झाड़ू है ऐसी सोहनी है जो चित्त को पवित्र साधक सिद्ध सबको कथा सुनना जरूरी अभिमान की निवृत्ति कथा श्रवण से होती एक बार श्री राम जी ने विचार किया हनुमान जी को कि ये सेवा तो करते हैं पर कथा भी सुनने में इनकी ज्यादा प्रीति नहीं है एक दिन सरकार बोले हनुमान जी जब देखो तब सेवा में लगे रहते हो थोड़ा सा कथा भी सुनाया करो हनुमान जी बोले आपकी आज्ञा है तो सुनाएंगे कथा पर कहा जाए कथा सुनने आपका चरित्र तो निकट रहकर देखा है सब जानते ही हैं और सेवा का सुख मिल ही रहा है सेवा छोड़कर कहा जाए नहीं, नहीं हनुमान जी कथा तो सुननी चाहिए कथा सुनने से बहुत लाभ लाल आप बताओ कहा कथा सुने बोले नीलगिरी पर्वत पर चले जाओ काग हु जी कथा कहते हैं वहां कथा सुन हनुमान जी महाराज वहां गए कथा श्रवण करने और काग हुंड जी कथा कह रहे थे जी उस समय हनुमान जी की लंका गमन यात्रा का प्रसंग कह रहे थे वो बड़े अद्भुत ढंग से उन्होंने कहा राम काजलग तब अवतारा सुनते हनुमान जी बड़े हो गए एक चरण यहां से लेके वहां रखा एक डग में ही समुद्र पार कर गए वहां जाकर हनुमान जी को बड़ा रोष आया जानकी जी से मिलने के बाद राक्षसों ने बहुत दुष्टता की है जैसे उफकार मारी पूरी लंका में आग लग गई लंका जल गई और तो जानकी जी से मिलकर हनुमान जी फिर लौट के आगे हनुमान जी खुद सुन रहे थे तो हमसे पूछो लंका जलाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी और तो ये अच्छे कथावाचक बोलते हनुमान जी ने फूंक मारी और लंका जल गई एक डग में समुद्र पार कर लिया भाई अभिनेता सामने बैठा है और ब्यास जी पता नहीं कहां, कहां से गड़गड़ गड़ करके कथा सुना रहे हैं अब बोलना नहीं चाहिए कथा के बीच में इसलिए कुछ बोले तो नहीं और कागुन्नी जी को प्रणाम करके चले आए राम जी ने कहा कहो हनुमान जी कथा सुनाए बोले हा सरकार कथा सुनाए आप तो बस ऐसी कृपा कीजिए मैं आपकी सेवा में ही लगा रहूं कि क्यों लगता है कथा से तुम संतुष्ट नहीं हो नहीं महाराज कथा तो आपकी बहुत सुंदर है पर ब्यास जी तो पता नहीं कहां से बोल रहे थे बोले एक फूंक में हनुमान जी ने लंका जला दी अच्छा तो संत तो कभी झूठ बोलते नहीं कागोसुंडी जी को भला किसी से क्या स्वार्थ जो वो झूठी कथा कहें किसी कल्प में ऐसा भी अवतार हुआ होगा जब हनुमान जी ने फूंक मारकर लंका जलाई होगी बोले महाराज ये सब हमारी समझ में नहीं आता राम जी बोले तब समझाने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा राम जी अपनी मुद्रिका हाथ में लेकर ऐसे ऐसे देख रहे थे और हनुमान जी बातचीत कर रहे थे सहसा मुद्रिका भगवान के हाथ से गिर गई हनुमान जी से कहा हनुमान जी उठाकर लाओ अब हनुमान जी जैसे उसको पकड़ने उठाने के लिए लपके वो मुद्रिका आगे बढ़ गई अब हनुमान जी पीछे पीछे मुद्रिका आगे आगे मनोजं मारुक तुल्य वेगम वायु के समान वेग हनुमान जी का है मन के समान वेग है पर सारे ब्रह्मांड में उसने भगाया अंगूठी ने हनुमान जी पकड़ नहीं पाए बस चार अंगुल की दूरी रह जाती पकड़ने में बस और अंत में वह मुद्रिका एक गहन गिर गह्वर में गुफा में प्रविष्ट हो गई अब गुफा में जैसे ही प्रविष्ट भई हनुमान जी महाराज भीतर जाने लगे गुफा में देखा एक बहुत विशाल और बढ़िया मणिजटित स्वर्ण के आभूषण है लंगोटा कसा हुआ है द्वार पाल बनकर खड़ा है हनुमान जी को रोक देख हम किसले खड़े हैं बिना पूछे भीतर जा रहे तू कौन है जो मेरा रास् रोकने वाला जानता नहीं मैं कौन हूं आप कौन है मैं रामदूत श्री हमान अच्छा अरे राम राम राम तुमको झूठ बोलने में लाज नहीं आती इतना कमजोर बानर हनुमान कब सन गया हनुमान जी तो भीतर बैठे तुम अपने को हनुमान कैसे कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आता हमसे नहीं जीत सकते मैं तो हनुमान जी का एक छोटा सा द्वारपाल हूं अब तो हनुमान जी और आश्चर्य में पड़े कि मैं यहां खड़ा हूं भीतर कोई नए हनुमान जी बैठे आप द्वारपाल हैं बात तो सही है हमसे भी तगड़े दिखाई पड़ते हैं आप हमको लड़ना भिड़ना नहीं है पर आप थोड़ा सा जाकर अपने हनुमान जी से पूछ के आओ कि एक और हनुमान जी बाहर खड़े हैं हनुमान जी का दर्शन करना चाहते हैं अच्छा ठीक है पूछ के आता हूं जैसे ही गए बोले उनको आदरपूर्वक भीतर लेके बानर ने कहा मैंने कुछ अवज्ञा की हो तो आप क्षमा करना आपको तो आदरपूर्वक हमारे हनुमान जी महाराज ने भीतर बुलाया है जैसी गए तो क्या देखा करोड़ों सूर्य के समान कांति हनुमान जी की श्रेणी से टक रही है और श्री हनुमान जी महाराज हाथ में सत्ताईस दाने की सुमरणी माला लेकर के श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम उच्चारण पूर्वक जप कर रहे हैं और नेत्रों से अजस्त्र अस्त्रुधार प्रवाहित हो रही है हनुमान जी हनुमान जी को नतमस्तक हो गए वस्तुतः इनका दैन्य इनका भाव इनका तेज इनका वल इनका वीर सब कुछ विलक्षण है हम इनके सामने कुछ भी नहीं है अभिमान विगलित तो हो गया और वे श्री हनुमान जी महाराज उठकर खड़े हुए और उठकर खड़े हुए हनुमान जी और हनुमान जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा के कहा हनुमान जी संत की वाणी पर संदेह मत करो ख से लंका जलाने वाला हनुमान मैं ही हूं आप किस कल्प के हनुमान हैं? बोले हम सारस्वत कल्प के हनुमान हैं और आप कल्प के हनुमान। आप कौन हैं? बोले तुम ग्यारहवें रुद्रो और मैं साक्षात भगवान महाशिव जब जब हनुमान जी को भगवान कथा सुनने की प्रेरणा देना चाहते हैं तब तब ऐसी ही लीला करते हैं जाओ इस कुंड में देख लो तुम्हारे प्रभु की मुद्रिका कौन सी है जैसी कुंड में देखा लाखों मुद्रिकाएं उसमें पड़ी थी बोले महाराज इतनी मुद्रिकाएं कहते जब जब हनुमान जी को प्रेरणा देना चाहते राम जी तब तक यही लीला करते मुद्रिका उतारने वाली लीला और इस कुंड में पहुंचते ही मुद्रिकाएं दो हो जाती है एक इसमें रह जाती है और मुद्रिका से मुद्रिका प्रकट हो जाती है उस मुद्रिका को लेकर चले जाओ जितनी मुद्रिकाएं हैं इतनी बार विविध रूपों में हनुमान जी इस गुफा में आ चुके इसलिए अभिमान की निवृत्ति कथा से होती है कथा जरूर सुननी चाहिए कथा सुनने की प्रेरणा देने के लिए राम जी ने ये लीला की है अब तो हनुमान जी वहां से कृतार्थ होकर आए राम जी की मुद्रिका राम जी के हाथ में दी और बोले महाराज अब तो हमको एक वरदान दे दीजिए क्या वरदान व कथा लोके प्रचरी पावनी तवत्थम देह स्में स्वाज्ञाई जब तक आपकी पवित्र कथा सुधा सजिता इस धरती पर प्रवाहित हो रही है तब तक मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ इसी शरीर में इसी धरती पर निवास करूंगा जहां कहीं भगवान की कथा होती है हनुमान जी को निमंत्रण की अपेक्षा नहीं मंगलाचरण के पूर्व हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं कथा मंडप में यत्र यत्र यघुनाथ कीर्तनम त्र तस् कांजलिस्वि परिपूर्ण लोचन मारुतिन मारुति नमतराक्षमान जी को कथा सुनाने में कौन समर्थ है संसार का कोई विद्वान ऐसा है जो हनुमान जी को कथा सुना सके पर हनुमान जी वक्ता के ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखते वो जैसे भी भगवान की कथा कहे हनुमान जी कथा सुनने पहुंच जाते हैं हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे कहते थे देखो भगवान की कथा अज्ञ बनकर सुनना चाहिए महाराज जी कहते थे विज्ञ होता हुआ भी अज्ञ बनकर कथा सुने तो कथा का रस मिलेगा और मैं विज्ञ हूं विशेषज्ञ हूं बहुत विद्वान हूं पढ़ा लिखा हूं इस भाव को लेकर यदि कथा मंडप में बैठेगा तो वक्ता में दोषान्वेषण करेगा वक्ता का जहां कहीं वाचा हुआ है बस वहीं वो देखेगा इसलिए कथा सुनने बैठे तो ये भाव लेकर बैठे आज के पहले ये हमने सुना ही नहीं बस आज जो हम कुछ सुन रहे हैं एकदम नया सुन रहे हैं अज्ञ बन कर विज्ञ होता हुआ भी सर्वज्ञ होता हुआ भी अज्ञ बनकर कथा सुने ये श्री हनुमान जी महाराज प्रेरणा देते हैं शंकर जी से बड़ा वक्ता कौन होगा शंकर जी जाते हैं कथा सुनने कभी हंस रूप धारण करके नीलगिरी पर्वत पर काग सुनिजी के चरणों में बैठकर सुनते हैं तो कभी महर्षि अगस्त्य के यहां रामकथा कुंभज ऋषि गाई वहां जाकर कथा सुनते हैं शंकर जी कथा सुनते हैं हनुमान जी कथा सुनते हैं सनकादिक कथा सुनते हैं नारद जी कथा सुनते हैं उद्धव जी कथा सुनते हैं ये सब प्रेरणा देते हैं कथा श्रवण करना प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है भले ही मौखिक ज्ञान ही सही लेकिन भगवान के संबंध में जो मौखिक ज्ञान हुआ है वह भी कम महत्व का नहीं है वह ज्ञान भी कैसे हुआ उस ज्ञान के मूल में भी तो कथा श्रवण ही है भगवान के बारे में इतना भी जानते थे क्या कथा सुनने से पूर्व जब इतना जान गए तो फिर अभी अपरोक्ष अनुभूति हो रही है तो सुनते सुनते कभी अपरोक्षानुभूति भी हो जाएगी प्रत्यक्ष अनुभव भी हो जाएगा इसलिए सुनते रहना चाहिए कल जुग समुगण नहीं जो नर कर विश्वास काय राम गुण विमल भवतर भी नहीं प्रयास तो मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाई अब भक्ति महारानी को उबटन लगा दिया उबटन के बाद शरीर स्नान के योग्य हो जाता उबटन के बाद स्नान न किया जाए तो शरीर चिपकता है स्नान बहुत जरूरी है तो अब भक्ति महारानी का स्नान क्या है श्रद्धा की फुलेल लगा दी कथा श्रवण का उबटन लगा दिया आप क्या करना है बोले अब स्नान कराना है स्नान क्या है बोले मनन सुनीर मनन ही उत्तम नीर है बहुत घटना है गोकर्ण जी ने पूछा श्रोता बहुत है विमान एक क्यों आया धुंधुकारी के लिए तो भगवत पार्षदों ने कहा श्रवणम तु कृतम सर्व न तथा मननम कृतम न तथा मननम कृतम का तात्पर्य मननम अपतम किंतु यथा धुंधुकारिणा प्रेतेन मननम करतम तथा अन्य मननम न करतम ये तात्पर्य इसके मनन में इस योनि से छूटने की व्याकुलता थी मनन के बिना श्रवण व्यर्थ हो जाता है विक्रमादित्य के दरबार में एक मूर्तिकार तीन पुतलिकाएं स्वर्ण की बना के लाया तीन पुतलियां सोने की बना के लाए मूर्ति बना के लाए तीन सोने की और वे समान आकार प्रकार की थी समान वजन की थी पर उस मूर्तिकार का कहना यह था कि आपके दरबार में नवरत्न हैं, बड़े बड़े गुणिजन हैं, मेरी कला का मूल्यांकन करें इन तीनों पुतलिकाओं में सबसे अधिक कीमती कौन सी है सभी एक एक करके उठे वजन देखा नक्काशी देखी कलाकारी देखी बोले ये तीनों एक ही मूल्य की होनी चाहिए अभी कला का मूल्यांकन नहीं हुआ अंत में ने ने से से कहा आप देखें ने बहुत ध्यान से देखा तो एक विशेषता दिखाई पड़ी उन के कर्ण कुहर में छिद्र था इसी में कोई ना कोई कलाकारी मूर्तिकार ने भरी है तो पतले पतले सोने के तार मगाए एक पुतलिका के कान में तार डाला तो जैसे ही डाला इधर से डाला उधर से वो निकल गया तार उस पुतलिका को अलग रख दिया दूसरी पुतलिका उठाई उसके कान में तार डाला तो इधर छेद उसके बंद था एक ही तरफ छेद था यहां से नहीं निकला वो तार मुंह में से निकल गया ठेड़ा होकर मुंह में से निकल गया बोले तो उस पुतलिका को अलग रख दिया फिर तीसरी पुतलिका को उठाया और उसके कान में जैसे ही तार डाला वो सीधे भीतर चला गया ना मुंह से निकला न कान से निकला सीधे भीतर चला गया प्रसन्न हो गए कालिदास से बोले मूर्तिकार ने अपनी कला में एक बहुत बड़ी सीख दी है तीन प्रकार के मनुष्यों का संकेत किया है तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं एक ऐसे होते हैं जो सत्संग में जाते तो हैं पर इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं ऐसे लोग दो कौड़ी के समान है फूटी कौड़ी के फूटी कौड़ी में भी जाने लायक नहीं है वे मनुष्य कहलाने लायक नहीं है तो यद्यपि यह सोने की मूर्ति यह भी उतने ही वजन की है नक्काशी कारीगरी वैसी ही है पर इसका मूल्य दो कौड़ी है और दूसरी पुतलिका जिसके मुंह में से तार निकल आया बोले भाई ये ऐसे लोग हैं जो तो श्रवण करके अच्छी बातों को हृदय में धारण करते हैं और धारण करने के बाद फिर दूसरों को सुनाते हैं याद कर लेते हैं और दूसरों को सुनाते हैं ऐसे लोग कीमती भगवान की कथा कहने वाले लोग कीमती क्योंकि उपनिषद में आश्चर्य वक्ता भगवत तत्व के संबंध में कहने वाला भी एक आश्चर्य है तो इसलिए वो भी मूल्यवान है हे राजन इस तीसरी पुतलिका की कीमत देने की सामर्थ्य आपके खजाने में भी नहीं है ऐसे लोग अमूल्य होते हैं जो सद का श्रवण करते हैं और उन्हें हृदयस्थ कर लेते हैं अपने जीवन में उतार लेते हैं वे श्रेष्ठ होते हैं तो इसलिए बहुत आवश्यक है श्रवण के बाद मनन मनन ही है भक्ति महारानी का स्नान का जल मनन और निधिध्यासन दोनों को स्नान का जल कहा गया स्नान करा दिया भक्ति महारानी को अब शरीर का जो उबटन से जो कुछ चिपचिपाहट अंग में थी वो दूर हो गई शरीर स्वच्छ हो गया लेकिन इसके बाद भी स्नान के बाद भी सूखे कोमल तोलिए से शरीर को पोछने की आवश्यकता रहती है पूछने से भी निर्मलता आती है क्योंकि सूक्ष्म मल वो रोम रोमकूपों में रोम छिद्रो में लगा रहता है और वो स्नान से नहीं वो कोमल तोलिए से सूखे तोलिए से जब हम रगड़ते हैं तब उस मैल की निवृत्ति होती है तो वो वो क्या है अंगुछाए दया जीव दया का व्रत ले लेना हम प्रत्येक प्राणी पर दया करेंगे किसी को सताएंगे नहीं जीव दया नामे रुचि जीव मात्र पर हम दया करेंगे ये जीव दया का व्रत ले लेना यही श्री भक्ति महारानी के श्री अंग का पूछना है अंग प्रोक्षण अंग उछा ये दया दया की साफी से दया के कोमल लिए से भक्ति महारानी के श्री अंग को पूछ दीजिए श्रद्धा का फुलेल लगा दीजिए हृदय सिंहासन पर विराजी भक्ति महारानी दैन्य के सिंहासन पर विराजमान भक्ति महारानी को फिर कथा श्रवण का उगटन लगा दीजिए और इसके बाद मनन दिध्यासन के जल से स्नान करा दीजिए और इसके बाद तया से उनके अंग को पोछ दीजिए अब अंग प्रोक्षण के बाद अब नया वस्त्र धारण करने की बात आई भक्ति महारानी की श्री अंग का वस्त्र क्या है बोले नवनी बसन पन्न सौले लगाई नवनी बसन पवन सौ दौल लदाई श्रद्धाई पुनल उ बटनो श्रवण कथा श्रद्धा पुलटनो मेरे पान अंग अंग छोड़ाए मन सुमीर अनुवाए अंगू छाए तया